भाइयो और बहनों का है मंडली में नहीं है वो तो मुंबई तरफ के है डोना से लिखा है उसने अपना नाम नहीं दिया है और एक अखबार है उसमें से एक थोड़ा हिस्सा भी भेज दिया है उन्होंने तो वो अखबार में लिखने वाले कहते हैं कि ये हमेशा शाम को महात्मा बोलता है तो वो तो कांग्रेस का ही वाजा बजाता है तो हमेशा इस तरह से वाजा बजाता है उसका नतीजा क्या आ सकता है कि लोग तो सब उगता जाते हैं और कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं और पीछे होता है कांग्रेस तो का बाजा फूंकता है तो कांग्रेस एक निकम्मी सी बन जाएगी निकम्मी सी क्यों जबरदस्ती से एक अपना जैसे हिटलर तो हिटलर शाही बन जाएगी या तो मशोल नहीं थे उमर सोलूनी और हिटलर और दो एक गाली निकालने के शब्द हो गए हैं तो ऐसा वो लिखते हैं मैंने सोचा कि ऐसा कोई दूसरे भी होंगे शायद लेकिन बहुत कम है ऐसा मैं समझता हूँ क्योंकि मेरे पास से तो बहुत खत आ रहे हैं कि वो लिखते हैं कि ऐसा तो हमेशा करते हैं तो हमें कुछ फुर्ती आ जाती है हौसला आ जाता है और हम समझते भी हैं और मैं कांग्रेस का बाजा बजाता हूं वो भी तो सर्वथा गलत बात है यूं तो कहो कि मैं तो सारा जगत का बाजा बजाता हूं मैं तो जगत की सेवा करता हूं और यहाँ मेरे से ऐसी बात थोड़ी हो सकती है और पीछे वो कहते हैं कि वो अहिंसा की बात तो इधर उधर से थोड़ी ला देते हैं बाकी कोई उसमें अहिंसा की तो कुछ है नहीं स्पर्श तक नहीं है इस तरह से वो कहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो लोग पड़े हैं हैं अगर तो मैं तो बोलूँ लेकिन उनको वो सुनने की तो कोई कोई दरका ही नहीं होनी चाहिए वो करते हैं वो गलती करते हैं मुझको कोई शक नहीं है कि अगर ये रेडियो वाले हैं तो क्योंकि रेडियो वाले हैं वो तो एक हकूमत की चीज है तो हुकूमत अपना अपनी ही स्तुति का गान कराती रहें तो मैं कहूँगा कि वो हुकूमत लायक नहीं है हकूमत को क्या पढ़ी हुकूमत जो काम करती है उस पर से उसको तारीफ करना है तो करें, उसकी निंदा करना है तो करें, मारना है तो मारे लेकिन रेडियो के मार्फत अपनी तारीफ करावे वो तो वो तारीफ करा सकते हैं कि जिसमें कुछ है ही नहीं तो किसी तारीफ पर ही जिंदा रहते हैं ऐसी हुकूमत कोई चल नहीं सकती है और मैं तो हुकूमत के का दोष होगा तो भी बताता हूँ क्योंकि मुझको ये पड़ी नहीं मुझको तो धर्म की सेवा करना है धर्म में जो आ सकता है उसकी मैं बात करूँ तो इसलिए मुझको ऐसा लगता नहीं है और जो कोई भी दिल कोई किसी के दिल में है तो वो छोड़ दे क्योंकि यहाँ आप लोग बैठे हैं वो तो मजबूर हो जाते हैं सुनने के लिए सुनना पड़ता है लेकिन न सुने तो भी हो सकता है आपका चिट कहीं और रहे और कहीं दूसरा ख्याल करें और कहीं कि चलो अभी बैठे हैं तो बैठे रहें का हम ऐसा अनादर करें तो इसलिए एक सभ्यता का खातर आप बैठे लेकिन आपके कान न रखें तो ये लाउड स्पीकर होते हुए भी आप कह सकते हैं कि मैं तो था तीसरा था ऐसा आया क्यों तो वो तो हमेशा ऐसी ही बात लवारी करता है उसको क्या सुनना तो आप नहीं सुने इसलिए देश को ना पसंद है उसको कोई मजबूरी नहीं करता है वो सुनने के लिए और यहाँ आते हैं वो भी मुझको सब छोड़ सकते हैं छोड़े तो बस खत्म हुआ पीछे में क्या हम बात करूंगा और आप समझेंगे कि पीछे में रेडियो के मार्फत की बात नहीं करने वाला हूँ उसको पसंद ही नहीं है वहां मैं चला गया तो वो दूसरा मैं रेडियो के मार्फत सारा हिंदुस्तान को सुनाने के लिए मैं कोई ये काम करता हूँ ऐसा नहीं है। ख्याल करके नहीं आता हूँ कि मैं क्या बोलूंगा और क्या नहीं पीछे अगर दो मिनट मिल गई तो किया? ऐसा मैं आदमी पड़ा हूँ तो आपकी सेवा सिवाय और कोई मुझको काम नहीं है लेकिन सेवा के लिए एक ही चीज हमेशा के लिए चाहिए एक तरह से दूसरी तरह से कोई रंग कर भी तो मेरा वो धर्म हो जाता है और वो धर्म का मैं पालन करने वाला हूँ येटों में उसके बारे में कह दिया अभी एक बात खटकती है औरतों को बहुत खटकनी चाहिए मेरे पास खट तो काफी आते हैं कि पाकिस्तान में काफी औरतों को पकड़ गए हैं बिगाते भी है औरत वापस आ जाती है कोई किसी तरह से कोई किसी तरह से देखें वो सब को एक हम बने हैं ऐसे मैं तो उस चीज़ को धर्म नहीं समझता रहा हूँ लेकिन हम बने हैं ऐसे कि ऐसे औरत है तो पीछे शर्मिंदा बन जाती है और लोग भी मानते हैं कहाँ उसको तो कोई मुसलमान पकड़ गया था अभी वो औरत तो बस खत्म हो गई ख़त्म हो गई ऐसा जो करते हैं उसको मैं निर्दयता मानता हूँ ऐसा क्यों करें औरत कोई किसी के पास कोई पकड़ जाते हैं हाँ वो सीता के जैसी रहे और इसके सीता के जैसी उसका दिल की भी पवित्रता हो तो पीछे उसमें से जो शक्ति पैदा होती है तो रावण जैसा भी सीता को कुछ नहीं कर सकता है लेकिन सीता को इस युग में हम कहा से निकालें और सब ऐसी औरत नहीं होने वाली है नहीं होने वाली है तो क्या उसने उसको गुना किया इसलिए माँ छोड़े बाप छोड़े पति है तो पति छोड़े भाई है तो भाई छोड़े मैं कहूँगा कि ये तो बड़ी निर्दयता घोर निर्दयता होगी और इस युग में कि जब इतने पैमाने पर होता है तो वो हमारे वो नहीं था तब क्या हुआ कि एक औरत तो ऐसी है कि उसको पकड़ तो गए लेकिन वो पकड़ गई इतना ही पीछे उन्होंने छोड़ दी शर्मिंदे हुए या तो पीछे दूसरे आदमी ने कहा कि उसको छोड़ो तो छुट गई उसके लिए तो पीछे कहना क्या उसकी घृणा कौन कर सकता है लेकिन दूसरी है उसका स्पर्श कर लिया है कर लिया है तो वो कोई थोड़ा स्पर्श तो कि कर किसी और, और मर्द के पास चली जाती है लेकिन जिसको कोई पकड़ जाता है एक गुंडा पड़ा है और वो पकड़ जाए या तो दस बीस गुंडा आ गए है एक बिचारी औरत पड़ी है वो चली जाए और उसको बिगाड़ते मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ तो पीछे क्या वो औरत तो हमेशा के लिए सोसाइटी में से समाज में से चली गई वो नहीं जा सकती है और ऐसा जो कहते हैं मैं तो ये कहूँगा कि वो पापी पुरुष से ऐसा करेंगे तो हमको क्या हक है कि इस तरह से करें और ऐसी औरत ने मेरी निगाह में कोई गुना नहीं किया अगर मेरी लड़की ऐसी हो मेरी बीबी भी ऐसी हो तो मेरे तो मेरी माँ कोई भी हो तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा वो कहीं वो तो बेचारी आएगी तो मेरे पास तो थी रोएगी कि अभी क्या करूँ और मैं अगर मुस्जिल हूं और या तो निकमा जो धर्म नहीं है उसको धर्म अधर्म को धर्म मान कर बैठू तो मैं कहूंगा उसको कहा हाँ अभी तो ऐसा काम किया है तो अभी मेरे घर में से तो भाग जा भाग जा वो तो बिगड़ना तो नहीं चाहती थी लेकिन बिल्कुल मेरे पास ऐसे केस आ गए है ऐसा समझो मैं तो नौखाली में रहता था ना तो वहां मेरे आया और ऐसे मेरे पास मुसलमानों का भी कैसा आ गया है वो कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही वो मुसलमानों ने हमारी औरतों को बिगाड़ी हमारी बहनों को बिगाड़ी माताओं को बिगाड़ी लेकिन ऐसा हमने भी किया है हम सब बदमाश बन गए तो पीछे तो मुसलमान औरतों को क्या कहूँ वो कहाँ जाए मैं तो उसको कह रहा था अगर नहीं बने तो मेरे साथ रहे पीछे तेरे लिए सब तजवीज कर लेंगे और कोई भी जो शरीफ मुसलमान है जो तेरे पर कभी भी बद नजर नहीं कर सकता है वो रखना चाहता है तो रखे नहीं तो कम से कम मैं तो और मैं तुझको हिंदू नहीं बनाना चाहूंगा तू तो जैसी है ऐसी ही तू तो तेरे नमाज पढ़ेगी कुरान शरीफ पढ़ेगी मेरी प्रार्थना में तो उसको हाजिर देने की कोई जरूरत नहीं जिसको तू प्रार्थना मानती है ऐसा और यहाँ तेरा कोई भी नाम नहीं ले सकता है ऐसा मैं हूं तो मुझको भरवा है और मुझको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज में हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि ऐसी निकम्मी नरामत करते हैं औरतों को भूल जाते हैं कि हम ऐसा करें व्यभिचार करें उसको तो उसकी तो कुछ नरामत ना करें जो औरत ससूस में विचार करती है वो अपने घरों में रह सकती है वो तो ऐश आराम में पड़ी रह सकती है अनेक प्रकार का श्रृंगार धारण कर सकती है उसकी तो कोई घृणा नहीं करेंगे लेकिन जो औरत नहीं चाहती है इस तरह से भी बिगड़ गई है तो उसको हम त्यकता माने मैं नहीं हूं मानता हूँ कि इस करें मेरा ख्याल था कि वो तो मैं आपको कह लूंगा दूसरा किसी ने कहा था तो कि चीज़ तो साई हाँ। बड़ी बात है एक शख्स मेरे पास आ गया जानकार आदमी है और कांग्रेस कमेटी का का, का वो, वो मंत्री है लेकिन वो किसानों में से पैदा हुआ है किसान है तो कहता है कि मैंने तो ये भी सूचन की है क्योंकि हमारे तो जितनी फसल बढ़ा सकते हैं पैदावार कर सकते हैं इतना हम अच्छा करें। मैं आज तो वो अंकुश है कंट्रोल है उसको तो छोड़ देना चाहता हूँ लेकिन मन के कंट्रोल मिट गया तो मिट गया इसलिए हम ऊंचे चढ़ के या तो हमको खाना पीना आराम से मिलेगा ऐसा तो है ही नहीं उसके पीछे काफी काम करना पड़ता है तो एक काम तो ये तो रहा है कि किसान लोग पैदा करते हैं लेकिन जब वो गेहूँ पैदा हो जाता है बाजरी है ज्वार है मक्ई है वो, वो पैदा होते हैं तब तो उसको साफ करना पड़ता है ना तो वो बताते हैं कि हमारे तो एक आपस आपस में सहयोग करना मैं अगर मेरे खेत में गहूं पैदा करता हूं तो मेरे लिए नहीं करता हूं वो आप लोगों के लिए करता हूँ सबके लिए करता हूँ और वो जब न करूं तो मैं तो चोट बनता तो मैंने किया तो सही लेकिन मैं मेरे खेत में जो पैदा हुआ है उसको पीछे उसमें से गहूं निकालना सब करना वो कौन करेगा तो वो कहते हैं ऐसे तो हमारे पाठ आते हैं उसमें भी सिखाते हैं कि जब एक किसान ने ऐसा कर लिया है, तो पीछे सब उसके उसके इर्द गिर्द में जो देहात में लोग रहते हैं उनको निमंत्रण देता है आज मेरे वहां कृपा करके एक दिन के आइए लड़के लड़की और मेरे हुआ है मेरे मेरे पास भी जो खेत पड़ा है ना मैं उसमें खेत में जाकर काम नहीं करता वो मेरी शर्म की बात है लेकिन ये होता था तो पीछे जितने आश्रम में लोग रहते थे उसको बोला जाते थे कि आज तो सबको भेजो वो मेरा काम था तो सबको कह रहे कि जाओ आज मेरी सेवा को भी छोड़ दो और पीछे वहाँ जाकर काम करो और वहाँ वो जो फसल काटना है फसल साफ करना है वो पीछे लाना है वो एक दिन में पूरा पूरा करो तब तो वो सब रह जाता है माना कि पानी आया, तो भी बिगड़ जाती है कोई खा गया पक्षी खा गए लूट गए तो उसको लाना ही पड़ता है एक दिन में करना पड़ता है तो एक हाथ से तो नहीं बन सकता है तो पीछे उसमें सहयोग आप अपने आप पेड़ा हो जाता है तो मैं कहूँगा कि इस से सबको करना चाहिए और वो बिल्कुल सुवर्ण वस्तु है जिसो थोड़ा सा भी वो एक हाथ से बन नहीं सकता है उसको सबके मदद चाहिए बो दिया और पीछे तो अपने आप पैदा होती है पैदा हो गई उसमें धन आ गया तो पीछे उसको काटना साफ करना वो सब करने के लिए तो सबके सब, सब चले जाए उसमें तो कुछ उस थोड़ी सी मेहनत है बड़ा कष्ट नहीं होता है लेकिन सब हाथ से काम हो जाता है जब पीछे बन गया तब होता है क्या तो उसके उसका दाम कम होता है जो मेहनत पड़ी वो जो लड़के आ गए उसकी मेहनत थोड़ा देना है क्योंकि उस लड़कों को देना नहीं है उसको तो बस तो दिया उसको शाबाश के लिया खत्म हुआ शाबाश वो उसका दाम बन गया लेकिन उसको तो खाना है मैं किसान हूँ तो मेरी रोटी तो मैं उसमें से कमा ला इतना ही ना तो पीछे उसका दाम तो बहुत कम हो गया और वही दाम से पीछे मैं फसल दे देता हूँ दूसरों को अच्छा खाओ आराम से तो एक एक उसमें से तो हम बड़ी प्रजा बनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि हाँ मैं तो जरूर वो खेदूंगा और मुझको प्रिय चीज हाँ। है हाँ हाँ हाँ वो भी कहते हैं वो ठीक बात है कि आज हमारे हमारे दुर्योग से सुयोग नहीं के जितने हमारे मंत्री है वो किसान नहीं है कहा जाए कि तो आखर में किसान हैं हैं हाँ, हैं तो हुए है। थोड़ा किसान का काम भी जानते हैं, लेकिन वो सचमुच तो उनका है तो बारिश और आज भी वकालत तो करते नहीं है लेकिन वो वकालत का उसमें जो तो शक्ति थी वो थोड़ी भूल गए हैं और क्यूँके वो तो किसान पैदा हुए है किसान के कुटुब में पैदा हुए तो यहाँ कहाँ से थोड़ा तो वो जान लेते हैं लेकिन सारा का सारा लोगों को समझा सके और ऐसे तो वो है ही नहीं अगर अगरचे वो है हमारे में बाकी तो कोई है ही नहीं बाकी जो सब हैं वो तो बस धनिक लोग पड़े हैं कभी उन्होंने खेती नहीं की है ऐसे पड़े हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके नाम उसमें कोई ऐसा नहीं है जो जानता है पूछो मुझको हमारा प्रधानमंत्री तो वो तो ऐसा तो नहीं जानता है जवाहरलाल जी बड़े वो भी बैरिस्टर हैं वो सारी दुनिया में क्या होता है उसका इतिहास बड़ा जानते हैं लेखक बड़े हैं लेकिन वो किसान नहीं है किसान बड़े भी नहीं है छोटे भी नहीं है कुछ नहीं है किसानी का वो क्या जाने उनको क्या पता चल सकता है कि किस तरह से किसान कष्ट उठाता है किस तरह से वो धान पैदा करता है और अगर किसी को लुटता है तो लुटता है कैसे और क्यों लुटता है वो सब तो किसान का हाल वो तो किसान जान सकता है तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे मंत्री सब के सब रहे तो, तो अच्छा है क्यों सबके सब के सब में से शायद नब्बे तक नब्बे फीसदी तो किसान है नहीं होगा तो ऐसा कहो को पंचासी तो भी कोई कम है ऐसी तो हमेशा ज्यादा ही है तो इतने तो किसान पड़े हैं तो राज तो किसान का है अगर किसान का राज है तो किसान राज कर उनको हमारे बढ़ाना है उनको बैरिस्टर तो बनाना ही नहीं है तो नहीं बनाऊंगा तो उनको तो हमारे अच्छा किसान बनाना है उसको जो तालीम देना चाहिए किसान के लिए जमीन किस तरह से हो सकती है से जा सकती है किस तरह से सब पैदा कर सकते हैं एक खेत में आज पांच मन होता है तो दस मन कैसे पैदा हो सकते हैं कहां तक हम जा सकते हैं कि जमीन हमेशा के लिए ताजी की ताजी रहे वो सब किसान का काम है तो ऐसे किसानों को मैं तो आगे लाऊं उसकी सेवा करूं और वो हमारी बागडोर रखें और उसके साथ पीछे जो रखे ना तो जवाहरलाल को मैं कहूंगा कि उस किसान के मंत्री बन जाओ तो दूसरा काम जो करना है वो किसान तो बेचारा अंग्रेजी नहीं जानता है मैं उसको सिखाना भी नहीं चाहता हूँ तब पीछे क्या होगा तो जवाहरलाल को मैं उसके उसका मंत्री बनाऊंगा उसका गुमास्ता बना लूंगा तो वो कहेगा कि देखो वो जो आए हैं अमेरिका से तो उसको मैं मिलकर क्या करूंगा जाओ तुम्हारे काम कर लेना है तो हुक्म करे उसकी तयद करना है जवाहरलाल को वो काम बन जाता है ऐसे ही सरदार तो हैं किसान में से लेकिन एक बड़ा किसान है वो सरदार का सरदार बनेगा और उस पर हुक्म करे करके जाओ ये काम तुम्हारे करना है इस तरह से वो बन सकते हैं उसके मंत्री तो बच्चा उसको मैं हजारों रुपया देने वाला हूँ क्या मैं कैसे उसको दू मैं तो उसको मिट्टी के घर में रहने दूंगा और किसान जो सच्चा है उस सिवाय मिट्टी के ऐसे मेल में नहीं रह सकता है वो तो वहां भागेगा कि मैं तो चांद के नीचे रहने वाला हूँ वहां सोने वाला हूँ मुझको तो एक एक एक एक एक कमड़ी मिल गई उससे जो तो मेरा गुजारा हो जाता है तो क्योंकि सारा दिन भर काम किया है खेतों में चला गया है और सब काम ऐसे कर लिया तो उसको ठंडी थोड़ी लगने वाली है जैसे मुझको लगती है आपको लगती है इसलिए वो तो वो उसका सारा रंग बदल जाता है हमारा तो मैं ये समझता हूँ कि राज तो किसान का है बैरिस्टर का नहीं है बड़े लेखक का नहीं है वो किसी का नहीं है अगर हमारी यहाँ सचमुच पंचायत राज है तो पंचायत में तो सबसे बड़ा तो किसान है किसान का राज है इसका कारण मैंने कहा कि मैं तो जरूर इस चीज को तो मैं कह सकूंगा क्योंकि मैं उस चीज को मानता हूँ बाकी की बात बाकी करेंगे